संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व श्री व्यास जी का राजा युधिष्ठिर को राज धर्म का उपदेश देना वैश्व कहते हैं राजन नारद जी की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गए उस समय उन्हें शोकग्रस्त देखकर सब प्रकार के धर्म का रहस्य जानने वाले महर्षि व्यास ने कहा युधिष्ठिर राजाओं का धर्म तो प्रजाओं का पालन करना ही है इसलिए तुम अपना पैतृक राज सिंहासन स्वीकार करो वेदों ने तप को तो ब्राह्मणों का ही नित्य धर्म बताया है छत्री तो सब प्रकार के धर्म की रक्षा करने वाला ही है जो मनुष्य विषयाशक्त होकर धर्म विधि का उल्लंघन करता है वह लोक मर्यादा का विघातक है छत्री को अपने बाहुबल से उसका दमन करना चाहिए जो व्यक्ति मोह व शास्त्र प्रमाण का न माने वह अपना सेवक हो पुत्र हो तपस्वी हो अथवा कोई भी क्यों न हो उस पापी को सब प्रकार दमन करो और उसे नष्ट कर दे। जो राजा इसके विपरीत आचरण करता है तुमने तो अनुयायियों सहित उन धर्म घातियों का ही नाश किया है इसलिए तुम तो अपने धर्म में ही स्थिर रहो फिर शोक क्यों करते हो राजा का तो यही धर्म है कि दुष्टों का वध करे को दान दे और प्रजा की रक्षा करे राजा ने कहा तपोधन आप सभी में है राज्य के लिए मैंने अनेकों अवध्य पुरुषों का वध कर डाला है मेरे वे ही कर्म मुझे जला रहे हैं व्यास जी बोले राजन उद्धत पुरुषों को दंड लेना तो राजा का कर्तव्य ही है इसी नियम के अनुसार तुमने कौरवों को मारा है इसलिए अब तुम मन को शोकग्रस्त न करो सदोष मालूम होने पर भी अपने धर्म का पालन करते हुए तुम्हें इन प्रकार की आत्मग्लानि शोभा नहीं देती शास्त्रों में जो पाप कर्मों के प्रायश्चित बताए हैं उन्हें भी शरीरधारी ही कर सकता है शरीर छोड़ देने पर तो वे भी नहीं किए जा सकते अतः राजन यदि तुम जीवित रहोगे तो अपने पाप का प्रायश्चित कर सकोगे प्रायश्चित किए बिना ही यदि शरीर छूट गया तो तुम्हारे हाथ केवल पश्चाताप ही लगेगा जुधिष्ठ ने कहा दादाजी मैंने राज्य के लोभ से अपने पुत्र पौत्र भाई चाचा ससुर गुरु मामा दादा अनेकों वीर छत्री संबंधी सुरहित सम्वयस्क भातिभाई और भिन्न भिन्न देशों से आए हुए राजाओं का वध करा डाला है उसका मुझे क्या धंड मिलेगा इस चिंता में मैं रात दिन बार बार जलता रहता हूँ जब मैं पृथ्वी को उन श्री आह आज जो अबलाय अपने पुत्र पति और भाइयों से शून्य हो गई है उनकी क्या दशा होगी वे उनका नाश करने वाले हम पांडव और जादवों को कोस नहीं कोश रही होंगी और अत्यंत दीन होकर पृथ्वी पर पछाड़े खा रही होंगी। वे उन स्त्रियों प्राण त्याग करेंगी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है अतः इस प्रकार हमें स्त्री वह का भी पाप लगेगा अपने सुहदों को मारकर हमने बड़ा भारी पाप किया है इसलिए अब हमें सिर नीचा किए नरक में ही गिरना पड़ेगा अतः अब हम भीषण तपस्या करके अपने शरीर को त्याग देंगे आपकी दृष्टि में तपस्या के योग्य कोई उत्तम तपोवन हो तो बताने की कृपा करें ने कहा राजन तुम क्षत्रियों में अग्रगण्य हो तुमने अपने धर्म के अनुसार ही इन क्षत्रियों को मारा है इसलिए तुम शोक ना करो वे सब तो अपने ही अपराध से मारे गए हैं तुम तुम भीम अर्जुन या नकुल सहदेव उन्हें मारने वाले नहीं हो इनका संघार तो काल ने ही किया है उनका तो ना कोई माता है ना पिता वह किसी पर दया भी नहीं करता वह तो प्रजा के कर्मों का साक्षी मात्र है तुम्हारा युद्ध तो उसके लिए केवल निमित्त मात्र था वह इसी प्रकार एक प्राणी से दूसरे की हत्या कराता रहता है इस संघार कर्म के लिए वह एक भगवान का ही स्वरूप है इसके सिवा तुम्हे कौनों के विनाशकारी कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए जिनके कारण उन्हें काल के गाल में जाना पड़ा है जिस प्रकार लोहार का कर्म की से हो रहा है। फिर भी तुम्हारे चित में जो इन सबको मरवाने से व्यस्त संताप हो रहा है उसके दोष से छूटने के लिए तुम प्रायश्चित कर लो राजन यह बात सुनी ही जाती है कि पूर्व काल में राज लक्ष्मी के लिए ही देवता और असरों में बारह हजार वर्षों तक युद्ध हुआ था उसमें देवताओं ने दैत्यों का संघार करके स्वर्ग और पृथ्वी का आधिपत्य प्राप्त किया था जो लोग धर्म का नाश करना चाहते हैं और अधर्म को फैलाने वाले हैं उन्हें मार ही डालना चाहिए इसी से देवताओं ने उस युद्ध में अठासी हजार शालावृक नाम के दैत्यों को भी मार डाला था यदि एक पुरुष को मारकर कुटुंब के शेष व्यक्तियों को सुख मिले अथवा एक कुटंब का सफाया करने से देश में शांति स्थापित हो तो उसे नष्ट करने में कोई दोष नहीं है राजन किसी समय अधर्म दिखाई देने वाला कर्म ही धर्म हो जाता है और धर्म दिखाई देने वाला अधर्म बन जाता है इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष को धर्म और अधर्म का रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिए धर्मराज तुमने शास्त्र श्रवण किया है इसलिए धर्माधर्म के विषय में अपनी बुद्धि स्थिर रखो देखो पूर्व में देवताओं का जो धर्म मार्ग था उसी का तुमने भी अनुसरण किया है तुम जैसे पुरुष इसलिए भावना रखकर किसी कुकर में प्रवृत्त होता है और उसे कर के भी किसी प्रकार लज्जित नहीं होता उसी को पाप का भागी होना पड़ता है ऐसा शास्त्र का कथन है ऐसे पाप का न कोई प्रायश्चित है और नक विनाश ही होता है तुम्हारा हृदय तो शुद्ध है युद्ध की इच्छा न होने पर भी शत्रु का अपराध के कारण तुम्हें अच्छा प्रायश्चित है उसका अनुष्ठान करो तुम निष्पाप हो जाओगे इंद्र ने भी मृतो को सहायता से अपने शत्रुओं को परास्त करके एक के बाद एक इस प्रकार सौ अश्वेध यज्ञ किए थे इसी से वे शतक नाम से प्रसिद्ध हुए इस प्रकार स्वर्ग पर आधिपत्य प्राप्त करके उन्होंने पापों से छुटकारा पाया था स्वर्ग लोक में देवता और ऋषि भी उसकी उपासना करते हैं तुमने भी इस वसुंधरा को अपने पराक्रम से प्राप्त किया है और अपने बाहुबल से ही तुमने राजाओं को परास्त किया है अब तुम अपने मित्रों के साथ उनके देश और राजधानियों में जाकर उनके भाई पुत्र या पौत्रों को अपने अपने राज्य पर अभिषिक्त करो जिन राजाओं के उत्तराधिकारी अभी गर्भ ही में हैं, उनकी प्रजा को समझा बुझा कर शांत बना दो इस प्रकार सभी प्रजा का मनोरंजन करते हुए पृथ्वी का पालन करो जिन राजाओं के पुत्र नहीं हैं, उनकी गद्दी पर पुत्री का ही अभिषेक कर दो भरत इस तरह सारे राज्य में शांति स्थापित कर तुम असुर विजय इंद्र के समान अश्वेध यज्ञ द्वारा भगवान का यजन करो राजन इस युद्ध में जो छत्री मारे गए हैं उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए वे तो काल की शक्ति से मोहित होकर अपने ही कुकर्मों के कारण मौत के मुख में पड़े हैं उन्हें छात्र धर्म के पालन का पूरा फल प्राप्त हुआ है तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिला है इसका पालन करते हुए तुम धर्म की रक्षा करो मरने पर कल्याण करने वाली यही चीज है